प्रिया के नाम अमित के पत्र से मां निर्मला को जब देव की दशा की खबर लगी तो वह स्वयं को नहीं रोक पाई पन्नालाल को उसने दिल्ली चलने को कहा वह अब वीणा की मानसिक दशा के अतिरिक्त कुछ और नहीं सोच पा रही थी उसका मन वीणा के दर्द में टिका था वीणा के दर्द का कारण देव का दर्द था और ऐसे में देव के लिए दुआएं मांगने हर शन उसका बीत रहा था। वे दोनों बच्चों को समझा कर अगली बस से दिल्ली पहुंच गए। देव की दशा देखकर दोनों स्तब्ध हो गए थे। पन्नालाल तो अगले ही दिन वापस देहरादून लौट गए। लेकिन निर्मला वीणा देव के कहने पर वहीं रुक गए। देव की दशा ही कुछ ऐसी थी कि निर्मला क वीणा के पास से हटने को नहीं कर रहा था। शादी के समय जो तेज देव के चेहरे से टपकता था, अब उसकी जगह आंखों के नीचे काले सिहादबों ने ले ली थी। देव का चलना दुर्भर था ही, अब तो सिर पर हुए फोड़े से रह रहकर मवाद निकलना शुरू हो गया था। बाबा जी के दिए लेप से ही कुछ समय आराम मिलता था सब जानते थे कि अब देव वीणा की नियति को कोई नहीं बदल सकता सब जानते थे कि कभी किसी भी दिन देव चला जाएगा सबसे दूर उसका और वीणा का जुदा होना अब लगभग निश्चित था अमित को भी अपनी सुध नहीं थी सुबह से शाम और सारी रात वह देव के कमरे में रहता था काम की बात करना भूल चुका था हर किसी से किसी डॉक्टर हकीम ज्योतिषी की ही पूछता था डॉक्टरों की ना सुनकर अब उसका ध्यान ईश्वरीय शक्ति में लगा था ना जाने कब कोई ईश्वरीय चमत्कार हो जाए ना जाने कहीं से कोई खुदा का बंदा आ जाए और देव को पहले जैसा भला चंगा बना जाए और ऐसा हो सकता है उससे कहा किसी ने कौन है जो उसे ठीक कर सकता है कौन भाव विवल होकर पूछा उसने घर आए एक मेहमान से बाबा भूतनाथ जी आने वाले मेहमान जिसका नाम रतन था ने बताया वे कौन है अमित की जिज्ञासा बढ़ी बाबा जी बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं उनके पास सिद्धियों का अपार भंडार है देव जैसे कितने लोगों का उन्होंने बेड़ा पार लगाया है मेरे एक चचेरे भाई को मौत के मुंह से निकालकर ले आए वे चंद ही दिनों में वह मेहमान बाबा जी का अनन्य भक्त जान पड़ता था क्या हुआ था उसे अमित को जैसे अपने दिल की धड़कन बढ़ती महसूस हुई उसकी दोनों किडनी काम करना बंद कर चुकी थी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का सुझाव दिया था और वह केवल बंबई में संभव था। लाखों का खर्चा बताया। साथ ही घर के किसी एक व्यक्ति को अपनी एक किडनी देनी पड़ रही थी। सभी आनाकानी कर रहे थे। ऐसे में बाबा जी भगवान का रूप बनकर पधारे। उन्होंने न जाने क्या दवा खिलाई और कुछ मंत्र पढ़े, फिर अपनी लाठी को उसके � जोर से दबाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बिल्कुल काले स्याह खून की एक धारा वहां से बहनी शुरू हो गई। रतन निरंतर बोले जा रहा था। लगभग दो तीन घंटे तक खून बहता रहा और फिर वह बेहोश हो गया। बाबा जी अपने हाथों से उसके शरीर की मालिश करते रहे। लगभग दो घंटे के बाद उसे होश आया कुछ देर वह सांस लेने को रुका फिर बोला ऐसा चक्र तीन दिन तक चलता रहा मेरा भाई बिल्कुल हिलने डुलने लायक नहीं रहा था बाबा जी उसके लिए कोई दवाई छोड़कर चले गए लगभग एक महीने तक वह बिस्तर पर रहा आज तीन साल हो गए हैं इस बात को वह बिल्कुल तंदुरुस्त है खूब मेहनत करता है उसे कोई रोग नहीं और तो और जिस डॉक्टर को हमने उसे बीमारी के दौरान दिखाया था वह यह मानने को तैयार ही नहीं कि जो रिपोर्ट अब की है वह उसी व्यक्ति की है जिसे उन्होंने 3 वर्ष पहले देखा था यह सुनी सुनाई बात होती तो मैं विश्वास ना करता लेकिन जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी उपस्थिति में ही हुआ था बाबा जी और उनके एक शिष्य के अतिरिक्त केवल मैं ही था अपने भाई के कमरे में उसकी बातों से अमित के चेहरे पर आशा की किरण चमकने लगी उसे लगा देव बच जाएगा वह भागा भागा देव के कमरे में आया देव वीणा वह निर्मला ही थे वहां एक ही सांस में उसने सारा वृतांत कह सुनाया सब बात सुनकर देव का चेहरा चमकने लगा था वह जीना चाहता था अपने लिए वीणा के लिए वीणा को खुश देखने के लिए वह जीने की ललक को पल प्रतिपल अपने भीतर बढ़ता पा रहा था और किसी के कुछ कहने से पहले उसी ने कहा अमित से मुझे बाबा जी के पास ले चलो अमित अभी तब वीणा भी बावली सी बनी उठी और तैयार होने लगी करोल बाग के एक घर में ठहरे थे बाबाजी उनके किसी भक्त का घर था करीब पचास स्त्री पुरुष बैठे थे उनके दर्शन करने को देव वीणा निर्मला कृष्णा व अमित आए थे रतन उनका मार्गदर्शन कर रहा था वहां बैठे सभी लोग बाबा जी के चमत्कारों की ही बातें कर रहे थे उनकी बातें सुनकर सभी की आशा और अधिक प्रबल हो चुकी थी रतन अमित को लेकर बाबा जी के कमरे के द्वार पर खड़े एक युवक के पास ले गया अमित का परिचय देते हुए रतन ने उससे कहा प्रदीप जी ये हमारे परम मित्र हैं ठेकेदारी करते हैं अपने भाई को साथ लाए हैं वह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं किस्मत की मार से उन्हें कैंसर हो गया है गुदा में बाबा जी के दर्शन चाहते हैं सारा सुनकर प्रदीप जी भीतर बाबा जी के कमरे में चले गए। उन्हें थोड़ी देर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। बाबा जी का बुलावा आ गया था उनके लिए। वे सभी रतन के साथ भीतर चले गए। कमरे के सभी पर्दे बंद थे और रोशनी के लिए केवल एक लाल बत्ती जल रही थी। बाबा जी एक आसन पर विराजमान थे। उनके साथ ही एक मूर्ति रखी थी जिसके आगे ज्योति प्रज्वलित थी ढेर सी सुगंध फैली थी कमरे में और अगरबत्ती का धुआं भी फैला हुआ था सबसे पहले रतन ने आगे बढ़कर बाबाजी के चरण स्पर्श किए सभी ने उनका अनुकरण किया अमित ने देखा बाबा जी चरण स्पर्श करवाने के लिए अपना दायां पैर आगे की ओर करते थे देव को चूंकि छुकने में कष्ट का अनुभव हो रहा था बाबा जी ने अपना पैर स्वतः ही उसके हाथ के पास रख दिया ताकि वह आसानी से उनका आशीर्वाद ले सके अमित को यह बात बड़ी अटपटी लगी लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को छिपा लिया हां तो देव तुम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो बाबा जी ने कहा देव की प्रतिक्रिया क्या हुई यह सुनकर अमित नहीं जान सका क्योंकि वह उसके पीछे बैठा था कृष्णा के मुख से निकला बाबा जी आप तो अंतर्यामी हो देव के हाथ जुड़े हुए थे स्वीकृति में वह केवल जी कह सका यह तुम्हारी पत्नी वीणा है बहुत सेवा करती है तुम्हारी सब कुछ भूल गई है बस तुम्हारी सेवा ही इसका धर्म बना हुआ है बाबा भूतनाथ ने फिर कहा जी बाबा जी देव ने कहा तीन वर्ष पहले गुदा को चीर कर निकाल दिया था तुम्हारी, अब कृत्रिम तरीके से मल निष्कास होता है बाबा जी के शब्द सबको चमत्कार से कम नहीं लग रहे थे जी बाबा जी अब देव गदगद होकर झुकने की चेष्टा कर रहा था बाबा जी ने उसके सिर पर अपना हाथ टिका दिया और पुनः बोले, कैंसर की जड़ ऊपर की ओर बढ़ गई है तुम्हारे, सिर से बहुत मवाद निकलता है। स्वीकृति में देव ने गर्दन हिला दी थी, दशा बहुत बिगड़ गई है, अब समय बहुत कम है, लेकिन मेरी शरण में आए हो, तो मैं तुम्हारा कष्ट निवारण कर दूँगा, जल्द ही तुम्हें कष्ट से मुक्ति मिलेगी। � सब ने सोची एक ही बात कि देव को बाबा जी ठीक कर देंगे। बाबा जी ने हवा में हाथ हिलाया और बलक झपकते ही देव को मुट्ठी भर बबूती दे दी और कहा इसे कड़वे तेल में अच्छी तरह मिलाकर दिन में दो तीन बार अपने पिछले हिस्से में मालिश करवाना। जी बाबा जी, देव तो नतमस्तक हो गया था। एकाएक सब सुनकर बाबा जी के प्रति उसकी आस्था बढ़ गई थी। कल अपने छोटे भाई को भेज देना, मैं उसे खाने की दवा बना कर दूंगा। कुछ ही दिन में सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा ने कहा, तब वीणा ने बाबा जी के चरण पकड़ लिए और फफक फफक कर रोने लगी। बाबाजी मेरा सुहाग बचा लें, आपकी शरण में आई हूँ, ज बस इन्हें ठीक कर दो वीणा को यूं फफकता देखकर सबकी आंखें भर आए आस्था में कितनी शक्ति है मन जिस पर विश्वास करता है उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है ऐसा ही यहां हो रहा था होने से कुछ नहीं होगा पुत्री सब कष्ट कट जाएंगे तू अपने पति की सेवा में जुटी रहे और तब बाबा जी के इशारे पर रतन ने देव को उठाने के लिए सहारा दे दिया कृष्णा व निर्मला भी बाबा के चरण स्पर्श करके उठ खड़ी हुई तब एक-एक करके बाबा ने हाथ ऊपर करके हवा से जैसे कुछ पकड़ा और सभी को इलायची का प्रसाद दिया सभी गदगद -गद हुए बाहर की ओर बढ़ गए अमित के नाम पत्र आया था प्रिया का प्रिया की लिखावट देखकर ही अमित के मन में चिंताओं का बोझ उतर जाता था पत्र खोलकर अमित ने जैसे ही पहली पंक्ति पढ़ी समझ गया कि प्रिया काफी गंभीर है प्यार की बातों से ऊपर उठकर आज वह अपना अपने परिवार का दुख जाहिर कर रही है प्रिया ने लिखा था मेरे प्रिय अमित कैसे हो देव जीजाजी का हाल जानकर मन बहुत ही दुखी है जो हाल उनका डैडी ने बताया है वह तो मुझसे सुना ही नहीं गया जीजा जी ये सब कैसे सहते होंगे आमित मैं सोचती थी जीजा जी बहुत बीमार हैं पर उनकी बीमारी की इतनी भयानक और दुखद कल्पना मैंने कभी नहीं की थी जिस दिन से डैडी लौटकर आए हैं और मेरी कल्पना ने उनकी बातें सुनकर उनकी बीमारी के विषय में जो उनकी तस्वीर खींची है उसे याद करते ही रोना आ जाता है। सच अमित उस दिन डैडी रात डेढ़ बजे के लगभग घर पहुंचे थे। हम सभी उनके आने पर जाग गए थे और देव जीजाजी के विषय में सब जानकर मैं रात भर नहीं सो सकी। सुबह तक रोना आता रहा ऐसा भी क्या जीवन कि वे आराम से सो भी नहीं सकते इतना कष्ट मैंने आज तक किसी को सहते नहीं देखा और ना ही किसी बीमारी का इतना विकृत रूप मैंने पहले कभी सुना अमित मेरा मन जीजा जी से मिलने को बहुत बेचैन है परंतु कोई राह नजर नहीं आती मैं बहुत कोशिश करती हूं उन्हें पत्र लिखने की लेकिन कुछ नहीं लिख पाती आखिर क्या लिखूं कैसे लिखूं ना तो उन्हें लिख पाती हूं कि वे कैसे हैं उनकी तबीयत कैसी है ना उन्हें सांत्वना दे पाती हूं और उनकी स्थिति ऐसी है कि अपनी ही कोई बात लिखने को भी मन नहीं होता मुझे कल मिले तुम्हारे पत्र से जिसमें तुमने उनकी बीमारी के विषय में इतना ही लिखा था कि शायद मैं अंदाज़ भी ना लगा सकूं कि देव कितने बीमार हैं सच तुमने ठीक ही लिखा था डैडी विस्तार से ना बताते तो शायद इतनी परेशान ना होती मैं जानती हूं यही सोचकर तुमने बताना ठीक नहीं समझा होगा कि मुझे दुख होगा हेडी को भी तुमने रोका था सब विस्तार से ना बताने को लेकिन उनसे नहीं रहा गया देव जीजा जी की दशा उनसे भी नहीं देखी जा रही सच वीना दीदी ये सब कैसे सहती होंगी कितना प्यार है दीदी को देव जीजा जी से और जिस इंसान से इतना अधिक प्यार हो उसकी ऐसी दिन पर दिन बिगड़ती दशा देख पाना और उसे सह पाना कितना कठिन है वीणा दीदी के लिए यह सरल होगा परंतु मेरे जैसी लड़की के लिए तो सुनना भी असंभव हो गया है लगता है वीणा दीदी पत्थर की बनी है बेचारी मेरी दृष्टि में तो वीणा दीदी एक नर्स है देव जीजा जी के लिए मैं उन्हें पति पत्नी नहीं मानती जिस दिन से दीदी की शादी हुई है उस दिन से आज तक वह कभी चैन से रात को सो भी नहीं पाई होंगी मैंने तो यही समझा है रात भर कभी चाय बनाओ कभी पानी गर्म करो कभी मालिश करो कभी सेक करो एक मशीन भी थोड़ा आराम चाहती है उसको भी ठीक प्रकार से चलाने और अधिक समय तक सुचारू रूप से रखने के लिए मरम्मत की जरूरत पड़ती है फिर भी दीदी तो एक इंसान है परंतु लगता है लोहे की मशीन से भी मजबूत बना दिया है उसे उसकी परिस्थितियों ने अमित इस सब बातों से कोई तात्पर्य नहीं निकलता लेकिन दुखी मन तुमसे ही तो कह सकता है अब अपने मन में आई हर बात मेरा मन बोझिल है और मैं तुम्हें जिसे मैं अपना सब कुछ मानती हूं लिखकर ही अपने मन की बोझिलता को दूर कर सकती हूं लेकिन लगता है मेरे मन की बोझिलता को दूर करते-करते तुम्हारा मन बोझिल हो जाएगा जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है अमित मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम वीणा दीदी का अधिक से अधिक ध्यान रखा करो मैं तुम्हें ही तो कह सकती हूँ वीना दीदी ने कुछ दिन पहले घर में एक चिट्ठी में लिखा था कि यदि देव को कुछ हो गया तो मैं भी स्वयं को समाप्त कर दूंगी यह पढ़कर बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि अब ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जब दिमाग बावला हो गया हो तन की भी होश ना हो जीने की इच्छा मर जा� और सबसे बड़ा सहारा भी ना रहे तो ऐसी हालत में कुछ भी किया जा सकता है इसलिए अमित वीणा दीदी को कभी अकेले ना छोड़ा करो किसी ना किसी का उनके साथ हर समय रहना बहुत जरूरी है जब तुम घर में होते हो तो अधिक से अधिक समय उन्हीं के कमरे में बिताया करो यदि उनकी कोई बात बुरी लगे तो बुरा मत माना करो अब प्रसन्न ही रखने का प्रयत्न किया करो बीती बातों के विषय में मत सोचने दिया करो और ना ही कल क्या होगा इसकी चिंता करने दिया करो उनका खुश रहना ही उनके लिए दवा का काम कर सकता है अमित मैं समझती हूँ तुम्हारी परेशानी को तुम खुश रहो इसके लिए मैं तुम्हें रोज पत्र लिखूंगी तुम्हें लगेगा हमारे बीच की दूरी बहुत कम हो गई है, अमित सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, हर समय तुम याद आते हो, तुम मेरे सब कुछ बन गए हो, सब कुछ, इसलिए तुम पर जितना प्यार आता है, कभी-कभी उतना गुस्सा भी आ जाता है, कहते हैं ना कि जिससे जितना अधिक प्यार होता है, उससे लड़ाई भी उतनी अधिक होती है क्योंकि उसकी छोटी सी बुरी बात मन को छू लेती है और कोई अनजान यदि गाली भी दे दे तो मन गौर नहीं करता सह लेता है इसलिए अमित मुझसे कभी रूठना नहीं इसी के साथ असीम प्यार के साथ सिर्फ तुम्हारी प्रिया अमित देव की दशा से पहले से परेशान था प्रिया का पत्र पढ़कर और अधिक देव विना के विषय में सोचने लगा प्रिया का दो दिन पहले का लिखा पत्र था यह देव की दशा तो और अधिक बिगड़ चुकी थी और आज ही सुबह उसने स्वयं देहरादून फोन करके किसी जानकार से कहा था कि वह जाकर स्वयं पन्नालाल को देव के रह रहकर तड़पने की खबर कर दे जैसे अंत आ गया है उसका शाम तक पन्नालाल फिर दिल्ली पहुंच गए थे देव की दशा से वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे मां निर्मला की दशा तो देव को देखकर बहुत खराब हो रही थी उसके सिर से रह रहकर मवादयुक्त खून निकल रहा था दूसरी ओर एक हाथ से निरंतर ग्लूकोज और दूसरे से खून चढ़ाया जा रहा था। वीणा थी कि रह रहकर देव के सिर से खून पहुँचती जा रही थी। डैडी को देखकर भी रो न सकी, जैसे रोबोट में प्रोग्राम फिट करके कह दिया गया हो कि बस एक यही काम करना है, किसी रोगी के सिरहाने बैठकर उसकी मरम्पट्टी बस आने वालों को एक नजर देखना उसे चुप रहने का इशारा भर करके एक और बैठ जाने को कह देना कोई भावनात्मक क्रिया नहीं बस चुप लेकिन निर्मला तो ऐसी नहीं थी रुलाई रोक न सकी पन्नालाल को आया देखकर कमरे से बाहर आकर रोती रही जब तक कि अमित ने उसके आंसू नहीं पोंछे अब कुछ नहीं हो सकता मम्मी देव ने जाना है और वह चला जाएगा तब निर्मला ने रोते हुए कहा क्या होगा मेरी बच्ची का उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई वह फिर रोने लगी अमित उसे देव के कमरे से दूर ले आया बोला आप धैर्य रखिए अब आंसू ना बहाए अब कुछ और नहीं हो सकता घर भर में इतनी चहल-पहल थी कि किसी भी कोने में अकेले बैठकर बात नहीं कर सकते थे कितने ही रिश्तेदार आ रहे थे कितने ही मित्रगण आ रहे थे सब कोई चुप से आता देव को देखता कुछ देर बाहर बरामदे में बैठता किसी से बतियाता और चला जाता कोई कुछ नहीं कर सकता था डॉक्टर शर्मा रात 11 बजे फिर आए और लगभग एक घंटा देव के पास बैठे रहे उस समय कमरे में देव वीणा निर्मला और अमित के अतिरिक्त कोई नहीं था रह रहकर देव की तंद्रा टूटती सामने दीवार की ओर देखता जहां उसने बाबा भूतनाथ से मिलने के बाद उनकी तस्वीर लगवा ली थी उसे प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने को प्रयत्न करता जिसे हर बार वीणा रोकती और तब मुंह से यही बुदबुदाता मुझे ठीक करेंगे बाबा जी मुझे ठीक करेंगे ठीक नहीं होगा तो वीणा का क्या होगा वह तो दूसरी शादी नहीं करेगी यही कहती है वह क्या करेगी वह कैसे जिएगी मेरे बिना कैसे जिएगी मेरे बिना तब वीणा ही बोली तुम ठीक हो जाओगे देव तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा ने कहा है वह आ रहे हैं तुमसे मिलने और देव निढाल होकर फिर चुप हो जाता निर्मला के आंसू भी वीणा की कठोर दशा को देखकर रुक गए थे अमित ने देव की दशा का बताकर अपने भाइयों को दिल्ली पहुंचने की खबर दे दी थी